आध्यात्म रामायण बालकांडर्गतीन यस्मिन रमन्ते मुनियो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्रहरा बेती रमणाद्राम विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्तों को रमाते आनंदमय करते हैं उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा भरणा भर तो नाम लक्ष्मण लक्ष्मण शत्रुघ्न शत्रुंतारम एवं गुरुभाषत इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाला होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा लक्ष्मण रामचंद्रण शत्रुघ्नो भरतेन च्वंदी भूच चरंतो तो पायसांसानुसारत कौशल्या और कैकई के, के, के दिए हुए पायसांशों के अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के और शत्रुघ्न जी भरत जी के जोड़ीदार होकर रहने लगे रामस्तु लक्ष्मण ना, लक्ष्मणे नाथ विचरन बाल लीलया रमया मांस पितरो चेष्टैर् मुग्ध भाषिते लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं चेष्टाओं और भोली भाली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे भाले स्वर्णमया स्व स्वत्थपर्णमुक्त फल प्रभम कंठे रत्न मणिव्रतम अद्यपे न जिसके ललाट पर मूर्तियों से सजाया हुआ देदीप्यमान दीप्यमान सुवर्ण में अस्वस्थ पत्र पीपल का पत्ता तथा गले में रत्न और मणि समूह के साथ बीच बीच में व्याघ्रनक सजाकर गुथी हुई लड़ियाँ सुशोभित हैं कर्णय स्वर्ण सम्पन्न रत्नार्जुन शटालुकम सिंजान मणिमंजिर कटिशूत्रांगदर्वितम कालों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्नजित सुवर्ण के आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमैनुपुर सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से विभूषित हैं स्मृतवक्ताल्प दशन इंद्रनील मणिप्रभम अंगड़े रिंगमात तर्णकानु सर्वत उस इंद्रनील मणि के सी आभा वाले तथा स्वल्प दातों में से युक्त मुस्काते हुए मुस्का मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब ओर बाल गति से दौड़ते देख महाराज दशरथ और माता कौसल्या अति आनंद होते थे दिश्वा दशरथो राजा कौसल्यादते तोक्षमाड़ो दशरथो राम मेहिति चाकसक्रीन आह आहत्यति हर्षेण प्रेमणा नायातिलिया आनिएेत कौसल्या आह साध्य न शक्नोंोगी मनो मायाति प्रहसन शय मयाति कर्जमाकपाणीना किंचिगृह्वा कवल पुनरव पलायते राम आ जिस समय महाराज भोजन करने बैठते तो राम आ ऐसा कह कह कर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उन्हें बारम्बार बुलाते जब खेल में लगे रहने के कारण वे न आते तो वे कौशल्या से इसे पकड़ ला ऐसा कहकर उन्हें लाने के लिए कहते किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पुत्र को कौशल्या जी की हंसकर दौड़ती हुई भी न पकड़ पाती उस समय माता को थकी देख कर, वे स्वयं ही कीच में सने हुए हाथों से हँसते हँसते वहां आ जाते और एक आध घास खाकर फिर भाग जाते कौसल्याजनी तरसी मासी, मासी प्रकुरती वायना विचिरा समल राघव माता कौशल्या अपूपान मोदी कर्ण सस्कुल का था कर्णपुरास्त विविधान वर्ष वृद्ध उचवायनम माता कौशल्या राम को भली प्रकार वस्त्राभूषण पहनाकर प्रतिमास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती थी और वर्षगांठ के दिन भी पुआ लड्डू जलेबी कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थी